श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ अप्रैल अट्ठारह सन्यासी के कठिन नियम तथा नरेंद्र नरेंद्र श्री रामकृष्ण के पास आकर बैठे श्री राम कृष्ण को सुनाकर स्त्रियों के संबंध में नरेंद्र बहुत सी विरक्ति भाव प्रकाशित कर रहे हैं कहते हैं स्त्रियों के साथ रहकर ईश्वर की प्राप्ति में घोर विघ्न है श्री राम कुछ कहते नहीं केवल सुन रहे हैं नरेंद्र फिर कह रहे हैं मैं शांति चाहता हूँ मैं ईश्वर को भी नहीं चाहता श्री राम एक दृष्टि से नरेंद्र को देख रहे हैं मुख में कोई शब्द नहीं है नरेंद्र बीच बीच में स्वर के साथ कह रहे हैं सत्यम ज्ञान अवनतम रात के आठ बजे का समय है श्री रामकृष्ण छोटे तखत पर बैठे हुए हैं सामने दो एक भक्त भी बैठे हैं ऑफिस का काम समाप्त करके सुरेंद्र श्री राम कृष्ण को देखने के लिए आए हैं हाथ में चार संतरे हैं और फूल की दो मालाएं सुरेंद्र एक एक बार भक्तों की ओर तथा एक एक बार श्री राम कृष्ण की ओर देख रहे हैं और अपने हृदय की सारी बातें कहते जा रहे हैं सुरेंद्र मणि आदि की ओर देख कर, ऑफिस का कुल काम समाप्त करके आया मैंने सोचा दो नावों पर पैर रखकर क्या होगा अतएव काम समाप्त करके जाना ही ठीक है आज एक तो पहला बैशाख है दूसरे मंगलवार का दिन कालीघाट जाना नहीं हुआ मैंने सोचा काली की चिंता करके स्वयं ही जो काली बन गए हैं अब चलकर उन्हीं के दर्शन करूं, इसी से हो जाएगा श्री राम मुस्कुरा रहे हैं सुरेंद्र मैंने सुना है गुरु और साधु के दर्शन करने के लिए कोई जाए तो उसे कुछ फल फूल लेकर जाना चाहिए इसीलिए फल फूल मैं ले आया श्री राम से आपके लिए यह सब खर्च ईश्वर ही मेरा मन जानते हैं किसी को एक पैसा खर्च करते हुए भी कष्ट होता है पर कुछ लोग लाखों रुपये बिना किसी हिचकिचाहट के खर्च कर डालते हैं ईश्वर तो हृदय की भक्ति देखते हैं तब ग्रहण करते हैं श्री रामकृष्ण सिर हिलाकर संकेत कर रहे हैं कि तुमने ठीक ही कहा सुरेंद्र फिर कह रहे हैं कल संक्रांति थी मैं यहाँ तो नहीं आ सका परंतु घर में फूलों से आपके चित्र को खूब सुसज्जित किया श्री रामकृष्ण सुरेंद्र की भक्ति की बात मणि को संकेत करके सूचित कर रहे हैं सुरेंद्र आते हुए ये दो मालाएं ले ली चार आने की अधिकांश भक्त चले गए श्री राम कृष्ण मणि से पैरों पर हाथ फेरने और पंखा झलने के लिए कह रहे हैं